ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में हम प्रारंभ कर रहे हैं बेताल पच्चीसी की श्रृंखला इस श्रृंखला के पूर्व आइए जानते हैं बेताल पच्चीसी की प्रारंभ की कहानी बहुत पुरानी बात है धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करता था उनकी चार रानिया थी उनके छह लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख राज पर बैठा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 और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए सो गद्दी अपने छोटे भाई भरत हरी को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया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 कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भरथरी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया भरथरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को एक लाख रुपए देकर विदा कर दिया भरथरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था उसने महल में जाकर वह फल उसी को दिया रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी उसने वाफल कोतवाल को दे दिया कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था वह उस फल को उस वैश्य को दे आया वैश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए वह उसे लेकर राजा भरधरी के पास गई और उसे दे दिया भर ने उसे बहुत सा धन दिया लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया उसके मन पर बड़ी चोट लगी पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया रानी ने जवाब दिया मैंने तो उसे खा लिया राजा ने वह फल निकाल दिखा, दिखा दिया जिससे रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी भरधरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हुई वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है इसमें अपना कोई नहीं वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया फिर, फिर राज राज छोड़ योगी, योगी का भेष बना जंगल में तपस्या, तपस्या करने चला गया भर के जंगल, जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी, गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया वह रात दिन वहीं रहने लगा भर के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया आधी रात का समय था जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका राजा ने कहा मैं विक्रम हूँ यह मेरा राज है तुम रोकने वाले कौन होते हो देव बोला मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की चौकसी के लिए भेजा है तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो दोनों में लड़ाई हुई राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया तब देव, देव बोला हे राजन तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ इसके बाद देव ने कहा राजन एक नगर और एक नक्षत्र में तुम तीन आदमी पैदा हुए थे तुमने राजा के घर में जन्म लिया दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के यहाँ तुम यहाँ का राज करते हो तेली पाताल का राज करता है कुम्हार ने योग साधकर कुम्हारेली को मार कर, श्मशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है उससे सावधान रहना इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई नगर में आनंद मनाया गया राजा फिर से राज करने लगा एक दिन की बात है की शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था कहीं यह वही तो नहीं है यह सोचकर उसने फल नहीं खाया भंडारी को दे दिया योगी आता और राजा को एक फल दे जाता संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया राजा ने उसे उछाला तो वह फल हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ तो डाला उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें आई राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ उसने योगी से पूछा आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं योगी ने जवाब दिया महाराज राजा गुरु ज्योतिषी वैद्य और बेटी इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सारे फल तुड़वाने पर सब में से एक एक, एक लाल निकला इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ उसने जोहरी को बुलाकर उसका मूल्य पूछा जोहरी बोला महाराज ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती राजा उसे अकेले में ले गया वहां जाकर योगी ने कहा महाराज बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना राजा ने कहा अच्छी बात है इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है योगी ने कहा राजन यहाँ से दक्षिण दिशा में दो कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लड़का है उसे मेरे पास ले आओ तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया बड़ी भयंकर रात थी चारों ओर अंधेरा फैला था पानी बरस रहा था भूत प्रेत शोर मचा रहे थे सांप आ आकर पैरों में लिपटते ले थे लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया जब वह मसान में पहुंचा, तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया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 राजा ने राजा नीचे, नीचे आकर पूछा, पूछा तू कौन है राजा का इतना कहना था, था कि वह मुर्दा, मुर्दा खिलखिला कर हंस पड़ा राजा, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।, हुआ तभी, तभी वह मुर्दा, मुर्दा फिर, फिर पेड़ पर चाल राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबा नीचे आया फिर से पूछा बता तू कौन है मुर्दा इस बार चुप रहा तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला रास्ते में वह मुर्दा बोला मैं बेताल हूँ तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है राजा ने कहा मेरा नाम विक्रम है मैं धारा नगरी का राजा हूँ मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ बेताल ने कहा मैं एक शर्क पर चढ़ूँगा अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली फिर बेताल बोला पंडित चतुर और ज्ञानी इनके दिन अच्छी अच्छी, अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए मैं तुझे एक कहानी सुनाता ले सुन कहानी और इस तरह से शुरू हो गई बेताल पच्चीसी की पच्चीस कहानिया अभी आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की प्रारंभ की कहानी अगले अंक से श्रृंखला बद्ध रूप से एक एक कर पच्चीस कहानिया सुनाई जाएंगी।